उंची पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुत्र की तुफानी लहरें धूप में चमकती, छिल मिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी खाटियों में एक नदी भी बहती थी अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शूर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी कि जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता लहरों का गर्जन आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां टेढ़ी-मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें वो मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन-तरजन के होते हुए भी वो सुखी और सुरक्षित है कोई उसे दुख नहीं दे सकता सबसे अलग सबसे दूर वो अपनी गुफा का स्वामी है ना किसी से लेना ना किसी से देना दुनिया की भाग दौर छीना जप्टी से वो दूर है साप के लिए इस दूर यही सबसे बड़ा सुख था एक दिन एकाएक एक, आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज़ सांप की उस गुफा में आ गिरा us ki xhàti paur kitnè hi zàfumò que nishan thè punk khuun se s'n'e t'he ar wò adma raasà zòor-szòor se hàmp जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़ पड़ाता हुआ दर्ती पर लोटने लगा दर से सांप अपने कोने में सिकुड गया किन्तु दूसरे ही ग्षण उसने फाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली बाज़ ने एक लंबी आह भरी ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घडी आ पहुंची है लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है Mèri zin'de ki bhi Hoob <laughs> rahi Bhaï Jee bhar kar Usse Bho ga hai Jep Tek Shereer me taqat rehi Khoi Sukh aisa Nahi baca Isse Na bho ho Dure दूर तक उड़ाने भरी है आकाश की असीम ऊचाहयों को अपने पंखों से नाप आयाहू तुम् हारा पड़ा दुर्भाग है कि तुम सिंद की आकाश मैं उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे सांप बोला आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा आकाश में आखिर रखा क्या है क्या मैं तुम्हारे आकाश में रहिंग सकता हूँ <laughs> ना भाई तुम्हारा आकाश तुम्हे ही मुबारक मेरे लिए तो ये गुफा भली इतनी आराम दे और स्रक्षित जगा और कहा होगी <laughs> साब मन ही मन बस की मूर्खता पर हंस रहा था वो सोचने लगा कि आखिर होने और रंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है शरीर मिट जाएगा में ही मिल जाएगा अचानक बाज ने अपना जोका हुआ सिर उपर उठाया और उसकी द्रिष्टी साप की गुफा के चारों और खूमने लगी आप चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो गाज के मुंह से एक बड़े जोर की करुण टीक फूट पड़ी आ, आ, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिट पिटा सा गया एक ख्युन के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छट पटा रहा था उसने बाज से कहा प्स यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको कोशिश करने में क्या हर्ज है बाज में एक नई आशा जग उठी वो तूने उत्साह से अपने घायल शरीर को खसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया फुले आकाश को देखकर उसकी आखी चमक उठी उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंक फैला कर हवा में कूद पड़ा हुआ हाँ हिंत उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके पत्थर सा उसका शरीर लड़खता हुआ नदी में जा गिरा एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया उसके ठके मांदे शरीर को सफेद फेन से ठक दिया, फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी मानो बाज़ की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूं धीरे-धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज़ आंखों से ओझल हो गया चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी ही देर तक बाज के मृत्यू और आकाश के लिए उसके प्रेम के विशय में सूचता रहा आकाश की अजीम शुनता में क्या ऐसा आकर्शन चिपा है जिसके लिए اس نے اپنے प्राण गवा دیے وہ تو مر گیا لیکن میرے دل आकाश میں کیا خزانہ رکھا ہے ایک بار تو میں उस के हिस्से का बड़ा लगाऊंगा चाहे कुछ देर के लिए ही हो कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा सपने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया थूप में ख्षन भर के लिए साप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया किन्त तो जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वो भला क्या ओड़ पाता नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से साप जाग उठा ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी <laughs> सांप हंसते हुए कहने लगा सो उड़ने का यही आनंद है भर पाया मैं तो <laughs> जी भी कितने मूर्ख हैं धर्ती के सुख से अंजान रहकर आकाश की उचाईयों को नापना चाहते थे किन्तो अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं कोई सहारा नहीं फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डिंगे हाकते हैं किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया बस तो बड़ी-बड़ी बातें बनाता था आकाश के गुण गाते थकता नहीं था उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है धरती पर रेंग लेता हूं मेरे लिए यह बहुत कुछ है छह आकाशिक स्वच्छंदता से क्या लेना देना ना वहां छत है ना दीवारें हैं ना रेगने के लिए जमीन है मेरा तो सिर चकराने लगता है दिल कांप-कांप जाता है अपने प्राणों को खतरे में डालना कहा की चतुराई है सांप सोचने लगा कि बाज अब भागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी अच्छ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठीकाना नहीं रहा उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्य में गीत के आवाज उठ रही है पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ किन्तु कुछ देर बाद कीट की स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगी वो अपनी गुफा से पहार आया और चटान से नीचे झाकने लगा श्श्श सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल खिल मिला रहा था चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे लहरों का यह गीत दूर-दूर तक गूंज रहा था सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे ओ निडरबाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है पर वो समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक-एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो जब कभी साहस और वीरता के गीत गाये जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और शद्धा से लिया जाएगा हमारा गीत जिन्दगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से no, no, no, no, no. साप अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन प्रमोद कुमार दुबे निर्माण संचालक प्रभुदयाल खट्टर आलेख निर्मल वर्मा कलाकार मंजू मेनी नीरज यादव और शांति एस कालरा ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी और बडी लैंगलिंग दो निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना हरि मर्दन